नमस्कार मैं अर्चना चाउजी आप सभी का स्वागत करती हूं सुनिए जयशंकर प्रसाद जी की लिखी रचना कामायनी पहला भाग चिंता हिमगिर के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे गे नैनो से देख रहा था प्रलय प्रवाह नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघन एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन दूर दूर तक विस्तृत था हिम शब्द उसी के हृदय समान नीरवता सीशिला चरण से टकराता फिरता पवमान तरुण तपस्वी सावह बैठा साधन करता सुर नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था स अवसान उसी तपस्वी से लम्बे थे देव दारू दो चार खड़े हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े अवयव की दृढ़ मांस पेशियां ऊर्जा स्वित था वीर अपार स्वीत शिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार चिंता का तर हो रहा पौरुष जिसमें ओत प्रोत उधर उपेक्षा मैं यौवन का बहता भीतर मधु में बंधी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी से वहा अकेली प्रकृति सुन रही हसती सी पहचानी सी ओ चिंता की पहली रेखा अरी विश्ववन की व्याली मुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी सी मत वाली हे अभाव की चपल बाली के री ललाट की खल लेखा हरी भरी से दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा इस ग्रह कक्षा की हलचल तरल गरल लघ लहरी जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी अरी व्याधि की सूत्र धारिणी अरी आधी मधु अभिशाप रुधे गगन में धूम के तुष सृष्टि में सुंदर पाप मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नीव आह घिरेगी हृदय लह लह खेतों पर कर का घन सी छिपी रहेगी अंतर में सबके तू निगूढ़ धन सी बुद्धि मनीषा मती आशा चिंता तेरे है कितने नाम अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम विस्मृत आ अवसाद घेर ले नीरव बस चुप कर दे चेतनता चल जा चढ़ता से आज शून्य मेरा भर दे चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की आह सर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए मिली हुए भक्षक यारक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए अरे आंधियों ओ बिजली की दीवार तेरा नर्तन उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया हविष अरे अमरता के चमकीले उतलो तेरे वे जयनाद का रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद प्रकृति रही दुर्जे पराजित हम सब थे भूले मध में भोले थे हा, तिरते केवल सब विलासिता के नद में वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलाधिका नाद अपार वह उन्मत्त विलास हुआ क्या स्वप्न रहा या चलना थी देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओ की कल्पना थी चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमेह निश्वास कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्री भूत हुआ इतना छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरणों सी चारों ओर सब सप्तु के तरल कणों में ध्रुम दल में आनंद विभोर शक्ति रही हा शक्ति प्रकृति थी पद तल में विनम्र विश्रांत कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों न विश्रंखल होती सृष्टि अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि गया सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार उषा जो स्ना स्मित मधुप सदृश निश्चिंत विहार भरी वासना सरिता का वह पैसा था मद प्रवाह प्रलय जलधि में संगम जिसका देख रुदय था उठा करा चिरकिशोर वित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत आज तिरोहित हुआ कहा मधु से पूर्ण अनंत वसंत कुमित कुंजों में वे पुल कित हुए विलीन मौन हुई है मूर्चित ताने और न सुन पड़ती अब भी अब न कपोलों पर छायासी पड़ती मुख की सुरभित में शिथे वसन की व्यस्त न होती है अब माँ कंकड़ पणित रणित नूपुर थे हिलते थे छाती पर हार मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय को होता अभिसार सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर सब में एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन मधुकर के मरंद उत्सव सा भाव से आवर्तन सुरासुरभि में बदन अरुण से नयन भरे आलस अनुराग कल कपोल था जहाँ बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग विकल्वासना के प्रतिनिधि से सब मुरझाए चले गए आह जले अपनी ज्वाला से सिर वे जल में गले गए अरी अपेक्षा भरी अमरते त्रिअत्र निर्बाध विलास द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास बिछुड़े तेरे सब आलिंगन स्पर्श का पता नहीं मधुमे चुम्बन का तर आजन मुख को सतारही रत्न शौध के वातायन जिसमें आता मधुमंदर समीर तकाती होगी अब उनमें तिंगों की भीड़ अधिक देव कामिनी के नयनों से जहा नील नलिनों की सृष्टि होती थी अब वहां हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि वे अम्लान कुर् मणिरचित मनोहर मालाएं बनी श्रृंखला जकड़ी में विलासिनी सुरबालाये देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला उनको देख कौन रोया यो अंतरिक्ष में बैठ अधीर व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्रले हलाहल नीर हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिश होते थे चूर दिगंत बधिर भीषण राव बार बार होता था दिग्दाहों से घूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तटके सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझाके चलते झटके अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभालीन हुई वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा स्तर स्तर जमती टीन हुई पंचभूत का भैरव मिश्रण शंपाओं के शकल निपात उलका कर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्राप्त बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष मानो नील व्योम हो आलिंगन के हेतु अशेष उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाये व्यालो सी धसती धरा धधकती ज्वाला ज्वाला मुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसका अव्यवका होता था, था रास। सबल तरंगा घातो से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी व्यस्त महाकर छप सी धरणी खूब चुभ थी विकलित सी बढ़ने लगा विलास मेघ सा वह अति भैरव जल संघात तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता लिंगन प्रतिघात बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ उदधि डुबा अखिल धारा को बस मर्यादाहीन हुआ पंच भूत का यह तांडव में मृत्यु हो रहा था कब का पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार तरल तरंगो में उठ गिरकर कर बहती पगली बारंबार लगते प्रबल थपेड़े धुंधले तट का था कुछ पता नहीं आतरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही लहरे व्योम चूमती उठती चपलाए असंख्य नचती गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती चपलाए उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी जो विराट बाढ़ ज्वालाए खंड खंड हो रोती थी जल निधि के तलवासी जल चर विकल निकलते हुआ विलोड़ित ग्रह तब प्राणी कौन कहा कब सुख पाते घनी भूत हो उठे पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्र और चेतना थी विल खाती दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुद्ध बुद्ध से लगते प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योति रिंगणों से जगते प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता इनके सोचक उपकरणों को चिन्हन कोई पासकता काला शासन चक्र मृत्यु का कब तब चला न स्मरण रहा महामच्छ का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा किंतु उसी ने लाटक राया इस उत्तर गिरी के सिर से देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से आज ले का जीवित हूँ मैं वह भीषण जर्जर जरदम्ब आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र में साविष्कम्ब ओ जीवन की सरुमरिची का कायरता के अलस विषाद अरे पुरातन अमृत अगति में मोहमुग्ध जर जर अवसाद मान नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव वही सत्य है अरे अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाओ मृत्यु चिर निद्रे तेरा अंक ही मानी सा शीतल तू अनंत में लहर बनाती काल जलधि की सी हलचल महानृत्य का विषय समी अखिल स्पंदनों की तू माप तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा हो कर अभिशाप अंधकार के अट्टहास मुखरित सतत चिरंतन सत्य छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नीन धन माला में सौदामि संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सास ट्राती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य आकर्षण विहीन विद्युत बने भारवाही थे भृत मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि परम व्योम से भौतिक कणसी घने कुहासों की थी वृष्टि बाष्प बनाउता जाता था या वह भीषण जल संघात सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात